देवी भागवत प्रथम स्कंद भगवान विष्णु के हृह अवतार का कारण सूजी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वमरी ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी खा लिया फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया प्रत्यंचा करते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ जिससे देवता भयभीत हो उठे चारों ओर अंधकार छा गया सूर्य की प्रभा छीण हो गई फिर तो सभी देवता घबरा कर सोचने लगे, अहो ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है ऋषियों समस्त देवता जो सोच रहे थे इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्रीहरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतरने लगे अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी वे विलाप करने लगे हालात आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं फिर भगवान संपूर्ण देवताओं को निस्मृण करने वाली यह कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई ब्रह्मा जी ने कहा काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है यह बिल्कुल असंिग्ध बात है जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है शचिपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानस मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे अतए तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए तुम सभी उन सनातनमयी विद्यास्वरूपणी महामाया का चिंतन करो वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी वे जगत को धारण करती हैं उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है सब प्राणी उन्हीं की संतान है त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं सब में वे विराजमान हैं सूर जी कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, थे आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म विद्या स्वरूपणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या हैं उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वे वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञानगम्या है महामाया नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जिन पर संपूर्ण जगत अविलंब अवलंबित हैं स्तवन करने लगे